मार काट के मंजर की कहानियों को भूल नहीं पाया मन बेचैन हो जाता था कि कैसे इंसान धर्म के नाम पर इतना क्रूर हो सकता है कि वो एक दूसरे को काट डाले पर जो हुआ वो सब सामने था इसके बाद राजस्थान को गुजरात बनाने की धमकियां दी जाने लगी व्हीप नेता अशोक सिंघल प्रवीण भाई तोगड़िया और हरीश भाई भट्ट जैसे नेता खुलेआम राजस्थान को भी गुजरात बना देने की घोषणाएं कर रहे थे हमने गुजरात नरसंहार के खिलाफ अमन के लिए एक साइकिल यात्रा निकाली लोगों के दस्तखत लिए तकरीबन पंद्रह दिन तक ये यात्रा चली इसके अलावा कुछ पर्चे छापे गए जगह जगह नारे भी लिखे जन को जागृत करने का यथा संभव प्रयास किया गया उन दिनों पूरे राजस्थान में त्रिशूल दीक्षाएं आयोजित की जा रही थी पंद्रह से पच्चीस वर्ष के हिंदू युवाओं को चाकू तेज फल वाले धारदार हथियार त्रिशूल के नाम आरोप देकर उन्हें हिंसक बनाने का खेल शुरू हो चुका था इस संदर्भ में आप जयपुर से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक राज दृष्टि के फरवरी से सितंबर 2003 के विभिन्न अंक देख सकते हैं इसके संपादक श्री प्रकाश शर्मा जी थे इंद्रशूल दीक्षा कार्यक्रमों में जुबानें जहर उगलती थी भावनाओं को भड़काने का काम बड़े पैमाने पर जारी था भिलवाड़ा में हरीश भट्ट राज में प्रवीण तोगड़िया और भीम में शिवसेना कमांडो फोर्स के कालूराम सांखला ने अल्पसंख्यकों के विरुद्ध खूब जहर उगलाखि में श्री प्रकाश शर्मा ने छापा मी हरीश भाई भट्ट बोलता है यह आलेख हिंदू चरमपंथियों के उभार और उनसे पैदा हो रहे खतरों के बारे में पूरा विश्लेषण करता था उन दिनों में संघ परिवार के प्रति और अधिक गुस्सा महसूस करने लगा उनकी हर एक गतिविधि जो मेरे कार्य में होती थी उस पर नजर रखता था व्हीप तथा बजरंग दल के नेताओं की सभाओं का दस्तावेजीकरण करता था संभव होता तो रिकॉर्डिंग भी करता त्रिशूल दीक्षाओं और विश्वभुजे भाषणों का दौर जारी था हमने व्हीप नेता प्रवीर तोगड़िया के विभिन्न स्थानों पर दिए गए भाषणों को सुना तथा उसकी रिकॉर्डिंग राज्य सरकार को भेज तोगड़िया की गिरफ्तारी की मांग उठाई राजसमंद जिले के भीम कस्बे की एक आम सभा में अल्पसंख्यकों के विरुद्ध जहर उगलने वाले शिवसेना कमांडो फोर्स के नेता कालू साखला के भी भाषणों की रिकॉर्डिंग की गई। इस सभा में कालूराम साखला ने मुसलमानों को सबक सिखाने का आह्वान करते हुए खुलेआम तलवारों का वितरण किया था हमारे साथी कार्यकर्ता खीमा राम ने इसमें पूरी निर्भीक भूमिका निभाई बाद में हमने प्राप्त सबूतों के आधार आरोप कालू साखला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया राजसमंद जिले के भीम थाना में मजदूर किसान शक्ति संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा दर्ज मुकदमा जिसमें चालान हुआ और अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है इस संदर्भ में देखे जा सकते हैं मंच पर शुरता की बड़ी बड़ी बातें बोलने वाला ये मंच बहादुर जल्दी ही भीगी बिल्ली बन गया भीम के बाजार ऐसी भाग छूटा लेकिन जल्द ही पुलिस के हत्थे चढ़कर जेल जा पहुँचा इसके बाद इस शख्स के जहरीले भाषण कहीं सुनाई नहीं पड़े गली मोहल्लों में त्रिशूल दीक्षा का पूरा कार्यक्रम हरीश भाई भट्ट और डॉक्टर प्रवीर तोगड़िया जैसे संघ परिवार से जुड़े लोग चला रहे थे इसमें हरीश भाई भट्ट को मैंने मांडल में सुना चौराहे पर आयोजित सभा में जितना कड़वा और भड़काऊ बोला जा सकता है वो सब कुछ उसकी जुबान से निकला लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना रहा असलियत तो ये है की प्रशासन में भी पैंट तले बहुतों ने निकर पहन रखी है जो नजर नहीं आती ऐसे छुपे हुए संघी आपको हर क्षेत्र में मिल जाएंगे आर ने बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से अपने लोगों को मीडिया शिक्षा जगत राजनीति और प्रशासन में घुसेड़ दिया है ब्राह्मणवाद के काम करने का सदियों से यही तरीका है वो चुपचाप सब जगह पर काबिज हो जाता है और फिर अपना एजेंडा पूरा करता रहता है व्हीप नेता प्रवीण तोगड़िया के विषाक्त बयान आज भी चर्चा और तनाव का कारण बनते रहते हैं उन दिनों भी वे जगह जगह आग उगलते थे मेडिको फ्रेंड्स सर्किल नामक ऑर्गेनाइजेशन ने तो गुजरात नरसंहार के दौरान उनकी भूमिका और अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति उनके द्वारा फैलाये जा रहे वैमनस्य को देखते हुए उनकी डॉक्टर की डिग्री वापस लेने की मांग तक कर डाली थी इस संगठन का कहना था की डॉक्टर तुगड़िया के विचार और गतिविधियाँ इंडियन मेडिकल काउंसिल की नियमावली के तहत दुराचरण की श्रेणी में आते हैं साथ ही भारतीय दन संहिता की धारा एक ए तथा एक बी का भी खुला उल्लंघन है मेडिकल फ्रेंड्स सर्किल ने आरोप लगाया था कि जब गुजरात जल रहा था और लोग मारे जा रहे थे अस्पतालों में बड़ी संख्या में गंभीर रूप से घायल लोगों को लाया जा रहा था तब 28 फरवरी सन 2000 की सुबह वे अल्पसंख्यकों के विरुद्ध लोगो को उकसा रहे थे और बाद में उन्होंने सभी डॉक्टर्स को अपने क्लिनिक में इकट्ठा किया था जबकि इन डॉक्टर्स की जरूरत अस्पतालों में थी यहाँ तक आरोप लगे हैं कि घायल लोगों के परिजन अस्पतालों में डॉक्टर को ढूंढ रहे थे और डॉक्टर थे कि उनके अस्पताल जा रहे थे ताकि अल्पसंख्यक वर्ग के घायल इलाज के अभाव में मर जाएं। लेखक ने पीड़ितों को स्वयं सुना जैसा कि उन्होंने गुजरात नरसंहार की जांच हेतु बने पीपुल्स ट्रिब्यूनल के समक्ष बताया था डॉक्टर तोगड़िया के विचार सदैव ही हिंसा को प्रशंसित करते रहे और बदला लेने की प्रेरणा देते रहे चौदह दिसम्बर 2000 को जयपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था यहाँ मदरसे जिहादी प्रयोगशाला बन गए हैं जहां पर गैर मुस्लिमों को मार डालने की शिक्षा दी जाती है तो फिर हम अपनी प्रयोगशाला क्यों नहीं बना सकते हम पूरे देश को प्रयोगशाला बना देंगे राजस्थान के विभिन्न समाचार पत्रों में ये समाचार प्रमुखता से प्रकाशित हुआ जिसका राज्य के अमन पसंद नागरिकों ने खुलकर विरोध किया था पूरे राजस्थान को तो प्रयोगशाला बनाया ही जा रहा था त्रिशूल दीक्षा की आड़ में दो फलवाले चाकू बटवाए गए धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया अपनी सभाओं में डॉक्टर तुगड़िया संविधान में वर्णित तो धर्मनिरपेक्षता की जमकर खिल्ली उड़ाते रहे सेकुलर लोगों को गधे की संज्ञा देना और सेकुलरिज्म की तरफदारी करने वाले लोगों पर भद्दे फिक्रे कसना उनकी आदत में शुमार था वो देश में तीन प्रकार के तालिबानी होने की बात करते थे पहले जिहादी तालिबानी जो कुर्ता बड़े भाई का और पजामा छोटे भाई का पहनते हैं दूसरे राजनीतिक तालिबानी जो वोटों की खातिर मुसलमानों की गुलामी करते हैं और तीसरे सेकुलर तालिबानी जिनके सामने गाय और गधे को एक साथ खड़ा कर दो तो ये लोग गधे की पूजा करेंगे इन तीनों तरह के गजनियों अथवा तालिबानियों को देश से खदेड़ देने का आह्वान हर सभा में तो गड़िया द्वारा किया जाता था पूरे प्रदेश में त्रिशूल दीक्षाओं और जहरीले भाषणों की वजह ऐसी तनाव का माहौल था ये निरंतर बढ़ता ही जा रहा था ये धर्मवीर कभी भी भाजपा की सरकार में त्रिशूल नहीं बटवाते बिल में छिपे रहते हैं। जैसे ही गैर भाजपाई सरकार आती है इनके गौहत्या त्रिशूल दीक्षा मंदिर निर्माण जैसे मुद्दे बाहर निकलने लगते हैं। उन दिनों राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी हमें तोगड़िया द्वारा दिए गए जगह जगह के भाषण और त्रिशूल दीक्षाओं तथा अन्य गतिविधियों के दस्तावेज राज्य शासन को उपलब्ध करवा त्रिशूल दीक्षा को प्रतिबंधित करने और तोगड़िया की गिरफ्तारी की मांग की भाईचारा और सौहार्द चाहने वाले तमाम लोग तोगड़िया के विरुद्ध कार्यवाही हेतु तो दबाव बना रहे थे अंततः गहलोत सरकार ने हिम्मत की और अजमेर में हो रही एक त्रिशुल दीक्षा के दौरान तोगड़िया को गिरफ्तार कर दिया गया मंचों आरोप शेर की भांति दहाड़ने वाले तोगड़िया जी पुलिस की हिरासत में अपने मूल स्वभाव में लौट आये एक प्रत्यक्ष पत्रकार साथी ने बताया की उनकी सारी हेंकड़ी काफुर हो गयी थी विश्व बुझी जुबान खामोश हो गई और आखे आंसू बहाने लगी मौत का डर मौत के हथियारों की दीक्षा देने वालों को भी सताने लगा था वैसे भी खाकी निकर व काली टोपी धारण करके दंड पेलने और लठ ठेलने तथा मंचों पर भीड़ के बीच त्रिशूल बांटने से कोई बहादुर नहीं हो जाता है वीरता शस्त्रों से नहीं आती गणवेश पहन लेने से भी नहीं आती हर हर महादेव और जयकारा बजरंग बुक्का फाड़ लगाने से भी नहीं आती भीड़ में तो हर कोई बहादुर होता है जैसे अपनी अपनी गली का जंतु अपने इलाके का शेर बना फिरता है बाकी तो हम जानते हैं कि शूरवीरता के ये ठेकेदार हर दर्जे के कायर और डरपोक लोग होते हैं मैंने इनको अपनी आँखों से कई मौकों पर दुम दबाकर भागते देखा है अगर दलित और आदिवासी व पिछड़े वर्ग की मार्शल कौमे न हो तो मारे डर के ये देश ही छोड़ भाग जाए इसलिए कई दफा मुझे यह फौज कायरों की फौज लगती है वैसे भी विश्व के तमाम धर्मांध और कट्टरता फैलाने वाले गिरोह भीड़ में ही बहादुरी दिखाते हैं अकेले में तो वे अव्वल दर्जे के डरपोक होते हैं सदैव कमजोर और कम संख्या वालों पर अत्याचार करके ये महान वीर बनते हैं खैर हमारे अथक प्रयासों के चलते कालूराम शखला से लेकर डॉक्टर तुगड़िया जैसे लोग हवालात में पहुँचे जेल की सजा काटी हालाकि बाद में जमानत लेकर रिहा भी हो गए लेकिन काफी दिनों तक बिल्कुल चुप रहे अब जाकर वापस इनके मुँह में जबान आई है ऐसा नहीं है हमने सिर्फ नकारात्मक तरीके से ही इन धर्मांधो का विरोध किया हमने और भी कई तरीके खोजे प्रतिरोध के त्रिशूल की जगह प्यार के फूल बांटने का भी काम किया राष्ट्रीय सद्भावना परिषद के अध्यक्ष राज इसमें सर्वाधिक अग्रणी भूमिका निभाते रहे हमने काम के अधिकार की मांग को लेकर मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा निकाली गयी पद के दौरान यह नारा खूब लगाया तलवार नहीं त्रिशूल नहीं जीने का अधिकार चाहिए काम का अधिकार चाहिए इस त्रिशूल युग के दौरान आर तथा विहिप के लोग मुझसे बहुत खफा रहते थे कई जगहों पर बहसबाजी होती थी कभी कभार धक्कामुक्की भी हो जाती थी लेकिन गंभीर मारपीट कभी नहीं हुई हम तब तक डटे रहे जब तक कि 8 अप्रैल दो को राजस्थान में त्रिशूल दीक्षा आरोप रोक नहीं लगा दी गयी और त्रिशूल तलवार की घृणित राजनीति के मुद्दों के बजाय जनता के काम के अधिकार का मुद्दा मजबूती से स्थापित नहीं हो गया जिसका दूरगामी परिणाम आज रोजगार गारंटी कानून के रूप में देश के सामने है तो श्रोताओ सहकार रेडियो आरोप अभी आप सुन रहे थे दलित सामाजिक कार्यकर्ता भंवर मेघवंशी की आत्मकथा में एक कार था